परम पूजनीय श्रीम स्वामी शांत महाराज और सभी, सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूं हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शिव पार्वती को भगवान राम के जन्म के क्या क्या कारण है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कल हमने चर्चा की थी कि प्रताप भानु दूसरे दिन में रावण हुआ था जलंधर भी रावण हुआ था और जय विजय वो भी रावण कुंभकर्ण हुए थे हम चर्चा कर रहे थे घर त्रेतायुग में भगवान का जन्म होता है तो यहाँ कहते हैं कि रावण कुंभकर्ण विभीषण उसने जन्म लिया और बहुत तपस्या की यहाँ कैसी तपस्या की कुछ ऐसी कठिन तपस्या की उसकी वर्णना नहीं की जा सकती किन्न विविध तप तीन भाई तीनों भाई ने बहुत तपस्या की कैसी तब परम उग्र नहीं बर्णिन जाए कैसे तपस्या कर रहे गर्मी में चारों ओर अग्नि के बीच में खड़े रहकर ऊपर सूर्य का ताप है एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे ठंडी में ठंडे के पानी के बीच में खड़े होकर तपस्या कर रहे वर्षा में भीगते भीगते तपस्या कर रहे जब ऐसे तपस्या कर रहे तो भगवान शिव उनको वरदान देने के लिए आए तो भगवान शिव जब जा रहे थे तो, तो ब्रह्मा ने कहा मैं भी आपके साथ आऊंगा क्योंकि ब्रह्मा बुद्धि का देवता है ठीक है ना भगवान शिव कभी क्या किसी को वर दे देते बाद में हैं, अपने आप मुश्किल में पड़ जाते है आप सबको मालूम है, है? वो भस्मा सू राष्टस था है? तो क्या चाहिए बस में जितने जिसको हाथ रखू वो भस्म हो जाए भगवान सिंह में तू भस्मा सूर ने कहा आपने वर तो दिया परीक्षा करनी चाहिए जरूर परीक्षा करो बस यहाँ तो और कोई नहीं आप ही है, है आपके सर पर हाथ देकर कर तपस्या परीक्षा करनी है भगवान सिंह भागने लगे वो पीछे दौड़ने लगे भगवान से विष्णु भगवान के क्या हुआ क्या हाथ दौड़ा मैंने इसको वर दिया वो मेरे पीछे आ रहा है भगवान विष्णु का थी मैं देखता हूँ क्या बात है कहा किसको ढूंढ भगवान से क्यों वर दिया क्या वर दिया जिनके सर पर हाथ रखो भस्म हो जाए भगवान क्या पीते मालूम बचा क्या भांग पीते अरे भांग पीकर बोल दिया तूने विश्वास कर लिया अब तो कुछ नहीं होगा तुम अपने सर पर हाथ रखो बच ओ मैं सर पर हाथ रखू और मर जाऊंगा मैंने एक काम करू पहले थोड़ा ऊपर हाथ रखना गरम लगता ले लेना फिर वापस ठीक है रखो गरम लगता है नहीं और नीचे गरम नहीं और गरम लगता है नहीं रखो मात्रा पर सर पर कास्तु हो गया तो यहाँ भगवान शिव जा रहे तो ब्रह्मा ब्रह्मा बुद्धि का देवता है अच्छा बुद्धि की जब बात आई ना तो छोटी सी कहानी कि याद आ जाती आप कोई बुरा मत मानना वो कहानी है वो कोई सच कोई बात नहीं है एक बार ब्रह्मा ने सोचा बुद्धि का देवता है सबको बुद्धि बांटेंगे सबको बोल दिया दोपहर बारह बजे सबको बुद्धि मिलेगी तो जितने तो कहा तो बारह बजे ब्रह्मा बुद्ध तो सब पुरुष लोग आ गए लेकिन माता जी लोग को तो थोड़ा सजने में देर होती है ना तो क्या है बारह बजे कोई माता जी नहीं आ पाए तो ब्रह्मा ने 12 बजे सब पुरुष को बुद्धि दे दी जीत बुद्धि सब खत्म बाद में देखा कोई तो माताजी स्त्री तो का आई नहीं ठीक है ब्रह्मा अपने घर में चले गए तीन बजे सब स्त्री एक साथ सब माताजी लोग आये और ब्रह्मा तो घर में सो रहे हैं दरवाजा खटखटा है। ब्रह्मा सो रहे थे उठी डाढ़ी ऐसे कुछ से कुछ थे, क्या हुआ क्या हुआ वो आप बुद्धि बांटेंगे हाँ बांटेंगे मैंने बोला था बारह बजे तो क्या हमको बुद्धि नहीं मिलेगी क्या तो एक स्त्री हंसते हंसते से कहते लगी कि क्या बुद्धि क्या पुरुष के पास ही रहेगी हम के पास नहीं रहेगी भ्रम ठीक है ठीक है सुनो जब तुम पुरुष के साथ हंसते-हंसते बात करोगी ना तो पुरुष की बुद्धि काम नहीं करेगी तब क्या होगा पुरुष की बुद्धि उस स्त्री में ट्रांसफर हो जाएगी ठीक है न हुँ? तब क्या हुआ तब दूसरी स्त्री कहने लगी अच्छा मैं तो हंसना नहीं जानती पर क्या जानती हूँ रोना जानती हूँ उसमें भी होगा ठीक है तुम जब रोना शुरू करेगी तब स्त्री पुरुष की बुद्धि तुम्हारे ट्रांसफर हो जाएगी स्त्री और काम नहीं कर तीसरी स्त्री ने कहा मैं हंसना भी नहीं जानती रोना भी नहीं जानती क्या जानती हूँ मैं झगड़ा करना जानती उसमें भी होगा ठीक है उससे भी होगा ठीक <sh> <mitad> है <shall bahcción> <थीके>? <action> ये वैसे आप कुछ बुरा मत मानिए वैसे याद तो यहाँ कहते हैं कि भाई जब शिव जा रहे तो ब्रह्मा ने कहा मैं भी साथ आऊंगा ठीक है तो दोनों वर्दे निकले गए यहाँ कहते पहले रावण के पास आए जब रावण ने भगवान को देखा करी विनती पद गही दस सीझा रावण ने भगवान का चरण पकड़ लिया अच्छा देखते क्या लगता है कि रावण को भगवान के प्रति बहुत भक्ति है लेकिन रावण क्या है मालूम है दशहरा का दिन रावण का पुतला जलाया जाता है तो रावण कहता है कि जीतना पुतला जलाओ ठीक है न? मैं मरने वाला नहीं हूं मैं हर मनुष्य के अंदर बैठा हुआ हूं ठीक है मैं? तो मेरे आपके सब में अंदर रावण है ये रावण भगवान के चरण पकड़ लिया तो क्या चाहते हो हम काहू के मर न मारे हम किसी से न मरे आप सोचिए रावण भगवान का चरण पकड़ता है लेकिन भगवान को नहीं मांगता ठीक है ना भगवान उनके सामने खड़े रावण ने भगवान के चरण पकड़ लिए पद गही दस शीशा लेकिन वो भगवान के पास क्या चाहते हम काहू के मर ही न मारे मैं किसी से न मर मैं सबको मारूंगा लेकिन मुझे कोई नहीं मारेगा तो देखिए रावण मेरे आप आपके शब्द अंदर है हम भी भगवान के पास साष्टांग होकर प्रणाम करते लेकिन भगवान को चाहते क्या भगवान को नहीं चाहते ठीक है मेरे कमर में दर्द दर्दे थोड़ा अच्छा हो जाए ठीक है ना मेरी लड़की उनकी शादी हो जाए मेरा लड़का की थोड़ी है नौकरी हो जाए ठीक है ना कहते पद गही नीसा लेकिन वो क्या कहते हम काहू के मरही में किसे न मरू भगवान शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा नहीं ये वध नहीं दे सकते तुमको मरना तो, तो पड़ेगा ही तुम बोलो तुम जैसे बोलो वैसे होगा तब रावण ने सोचा कि वानर और मनुष्य दोनों मेरा आहार है मैं उसको खा जाता हूं मैं तो राक्षस हूं तो मैं जिसको खाऊंगा उससे तो नहीं मरूंगा इसलिए वही मांग लू कि उससे हाथ से मरूं उसने कहा वानर मनुज जाति दुई बारे है वानर हाँ से मनुष्य के हाथ से मरु और किसी से न मरू तो ठीक है तथास्तु तो बोल दिया देखिए रावण सोच रहा था मैं जिसको खा लूंगा वो मुझे क्या मारेगा आप देखिए हमारी भी ऐसी अवस्था है, है आप जो अच्छी से सोचेंगे तो लोग बिना खा के नहीं मरते खाते खाते मरते हैं ठीक है ना आप बहुत खाएंगे बस डायबिटीज होगा डॉक्टर बोले ये नहीं मत खाना ये मत खाना ये खाओगे तो मरोगे ठीक है न लेकिन तो हम सोचते जो हम खाऊंगा वो लेकिन जो खाते उस मरते आदमी तो यहां रावण ने कहा हम का हुके मरहिन मारे बानर मनुष्य जाति दुई बार भी तथास्तु कह दिया अब कुंभकर्ण के पास गए यहाँ कहते कुंभकर्ण के पास गए कुंभकर्ण का स्तरीय बहुत पड़ा पर्वत जैसा शरीर कुंभकर्ण सोचता है मैं ऐसा मांगूंगा कि छ महीना तक खाऊंगा और एक राती सोऊंगा सिर्फ खाता है यहाँ कहते पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहन विषमय यहाँ ब्रह्मा ने सोचा की कुंभकर्ण रोज खाएगा ना तो पूरे मन सृष्टि ध्वंस हो जाएगा तो, तो खा लेगा पूरा बचेगा ही नहीं क्या किया मां सरस्वती को प्रार्थना की कि मां सरस्वती तुम आके उनकी जीप पर बैठो और वो जो चाहता है ना उसका उल्टा वो चाहना चाहता था कि मैं छह महीना तक खाऊंगा एक रात सोऊंगा जब सरस्वती बेटी क्या मांगते हो मैं छह माह सोंगा एक रात उठ के खाऊंगा वो ठीक वही होगा ठीक है तथास्तु बार वो कुंभकर्ण भी सोगा छह महीना के बाद उठेगा ठीक है नीभीषण के पास गए यहाँ कहते हैं, विभीषण को देखकर कर बहुत आनंद आया यहाँ कहते ब्रह्मा क्या कहते हैं गए विभीषण पाशपुनि पाश कहे हु पुत्र बरमागो तेहमा गेहू भगवंत पद कमलमल अनुरागो गए विभीषण पाशपुनि पुनि कहेहू पुत्र वर्मागो ते माँ गेह भगवंत पद कमल अनुराग कहा किस को पुत्र किसको पुत्र कह कहकर संबोधन नहीं किया विभीषण को क्या क्यों विभीषण ने क्या मांगा ते ही माँ गेहूं भगवंत पद कमल अमल अनुराग तुम्हारे चरण में मेरी अमला शुद्ध भक्ति हो भगवान ने कहा तथास्तु बाद में रावण ने बहुत अत्याचार शुरू किया जहां ब्राह्मण ने उसको मारना शुरू किया यज्ञ करते को करना मां नही माँ तो पी तू नही देवा साधु न सन्न करा हुई सेवा माता पिता की देवता की कोई बात नहीं मानते साधु के पास सेवा कराते है भगवान शिव शिवगत जिन्ह के यह आचरण भवानी हे भवानी जिसका यह सब आचरण है वो क्या है तेज जाने हूं निशी सब प्राणी सो सब राक्षस है और जब इसका अत्याचार बढ़ने लगा यहाँ कहते हैं पृथ्वी कहती है क्या कहती है गिरी सरस सिंधु भार नहीं मोर ही इतने पहाड़ पर्वत इतने नदी इतने समुद्र का मुझे भार नहीं लगता बोझ नहीं लगता लेकिन मैं पापी का भार सहन नहीं कर सकती ये पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया देवता लोक के पास गई ब्रह्मा के पास गई भगवान शिव सब एकत्रित हुए सब ने कहा भगवान कहा मिलेंगे किसी ने कहा वैंकुंट में भगवान मिलेंगे किसी ने कहा वहीं कुंठ में नहीं भगवान तो क्षीर समुद्र में सैया पर शायन करते वहीं मिलेंगे सब लोग कहते कहा मिलेंगे कहा यहां जाओ यहां जाओ सबको कहते हैं भगवान शिव के तेही समाज गिरीजा में रहे हूं हे पार्वती उस समाज में मैं भी था और क्या कहते जब अवसर मिला अवसर पाई जब अवसर मिला तो वचन एक कहे भगवान जब सब ने बोलना जो बंद कर दिया सब चुप हो गए तब भगवान शिव ने कहा क्या कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते ते हुई हो जाना भगवान सर्व व्यापक सर्वत्र है भगवान कहाँ प्रगट होता है जहाँ प्रेम होता है जहाँ भक्ति होती है प्रेमते ते हुई हो जाना हम यहाँ ही जो भगवान को प्राप्त करेंगे यहाँ ही प्रकट होंगे भगवान साथ ही ब्रह्मा सब लोग साधु साधु कहने लगे मोर वचन सबके मनमाना साधु साधु करी ब्रह्म बखाना ब्रह्मा स्तुति करने लगे कैसे स्तुति करने लगे यहाँ कहते हैं सुनिबीरन सीमन हर सतन पुल की नयन बहनीर अस्तिकत झोरी कर सावधान मतिधीर सुनिबीर सिमन हरस तन पुल की बहनीर अस्तुति अस्तिकत झोरी कर सावधान मतिधीर कैसे स्तुति करना चाहिए ब्रह्मा सिखाते है कैसे स्तुति करते हैं कहते है, सुनी बिर मन हर्ष तन पुल नयन बहनीर आंखों में आंसू है सावधान अस्तुति करत जोरी कर दो हाथ जुड़कर सावधान मती धीर उनकी जो बुद्धि स्थिर हो गई बुद्धि में दूसरी कोई चिंता नहीं है सिर्फ भगवान की चिंता है स्तुति करने लगे ब्रह्मा क्या स्तुति करने लगे यहाँ कहते ब्रह्मा स्तुति करते हैं जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विजित तक जयसुरारी सिंधु सुता प्रिय पालन सुर धरणी अद्भुत करनी मर मन जान ही कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला कर अनुग्रह सोई जय जय सुर नायक जन सुख दायक भगवंता ऐसे स्तुति करने लगे क्या हुआ गगन गिरा गंभीर भई हरणी शोक संदेह आकाशवाणी हुई भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो मैं अयोध्या में दस के कौशल कर जन्म ग्रहण करूंगा सब का वध करूंगा यहाँ कहते जब ही गगन ब्रह्म वाणी सुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना जितने सब देवता थे ना उसने सुना के भगवान आने वाले पश्चिम साथ ही साथ तुरंत सब चलने लगे ब्रह्मा ने कहा अरे खड़े हो कहा जा रहे हो भगवान ने तो बोल दिया आ जाएंगे अरे भगवान तो आएंगे तुम लोग क्या करोगे तुम लोग तो कुछ करना पड़ेगा क्या करना है यहां कहते उसने सिखाया तुम सब वानर का रूप धारण करके जाओगे और भगवान को मदद करोगे क्या सिखाया यहाँ कहते निज लोग कहीं भी देव नहीं, नहीं सिखाई बानर तनुरी धरी मही हरी पद से वह जाई बानर तनु धरी धरी मही तुम जाओ सब बानर होकर भगवान को मदद करो भगवान शिव ने कहा मैं हनुमान जी बनकर जाऊंगा और भगवान शिव हनुमान जी बनकर आ गए यहाँ कहते हैं दशरथ राजा कि घर में कोई पुत्र नहीं था वशिष्ठ मुनि के पास गए के देखिए आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा है राज्य अच्छा चल रहा है सब कुछ है। लेकिन वृद्ध होते चला पुत्र नहीं जन्म हुआ वशिष्ठ मुनि ने कहा पुत्र यज्ञ कीजिए सिंह ऋषि को बुलाइए सिंह ऋषि को बुलाया पुत्रष्ट यज्ञ किया और क्या हुआ अग्निदेव उत्पन्न हुए अग्निदेव उत्पन्न हुए उसने एक पात्र में उसको पायस फिर दिया कि तुम अपनी पत्नी में सबको बांट दो से तुमको चार पुत्र का जन्म होगा आप देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते जन्म कर्मों चमे दिव्य भगवान का जन्म दिव्य भाव से होता है जैसे साधारण मनुष्य का जन्म होता है वैसे भगवान का जन्म नहीं होता भगवान राम का जन्म ये भगवान अग्नि ने जब जो पायस दिया उससे हुआ भगवान श्री कृष्ण देव का जन्म हम क्या देखते जब कामारपुकुर में थी भगवान शिव का दर्शन करने के लिए गई तो भगवान की शिव के लिंग से एक ज्योति निकली अपने शरीर में क्षमा गई हम देखते भगवान बुद्ध का जन्म उनकी जो मां थी वो एक बगीचा में थी उसने देखा आकाश से एक सफेद हाथी एक कमल का फूल लेकर आ रहे उसके शरीर में घुस गया यीशु ख्रिस्ट का जन्म हुआ उनकी शादी नहीं हुई थी सगाई हुई थी शादी से पहले यीशु ख्रिस्ट उनके गर्भ में आ गए तो हम देखते हैं कि भगवान का जन्म दिव्य भाव से होता है यहां कहते हैं जब जोग लगन ग्रह वारी सकल भय अनुकूल चर अचर हर्षयुत राम जन्म सुख हो एक बचे जड़ चेतन सब कुछ हर्षयुत हो गए भगवान श्री राम के जन्म के अनुकूल हो गया क्या नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुकल अभिजित अभिजीत मध्य दिवस अतिशीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा शीतल मंद सुर वह वायु हरषित सुध संतन मन भगवान श्री राम का जन्म नवमी तिथि मधुमास मास पुनीता चैत्र मास था नवमी तिथि थी, थी, थी। मध्य दिवस कब जनो हुआ दोपहर बारह बजे मध्य दिवस अति अतिशीतल धामा पावन काल लोक विश्रामा सबको बहुत आनंद है शीतल मंद सुर भी बहबायु शीतल मंद सुगंधि वायु बह रही थी हरषित मन सुर संतन मन जाहू सब सबका मन हर्षित हो गया और क्या हुआ यहाँ कहते हैं कि सुर बीरंशी जब जाना जब ब्रह्मा ने जब जाना जब देवता गंध आकाश में आ गए आकाश से पुष्प की वृष्टि करने लगे और क्या गह गई गगन दुदुम भी बाजी दुदुम भी बजाने लगे अस्तुति करती नाग मुनि देवा बहुविधि लावी निज निज सेवा कहते भगवान का जन्म नहीं होता भगवान प्रकट होते हैं कहते हैं सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निजाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम भगवान श्री राम प्रगट होते हैं हम सब मिलकर एक बार झगनाथ करेंगे बोलिए सिया बामचंद्र की जाए पवनसुत हनुमान की जाए भगवान प्रगट होते है भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित कार महतारी मुनि मन अद्भुत रूप विचारीोचन यम तनुघन श्याम निज आयु भुज भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारि भय प्रगट कृपाला भगवान प्रकट होते कौशल्या दीन दयाला कौशल्या हितकारी दीन दयाल है कौशल्या का हित करने के लिए भगवान का जन्म होता हर सिक महतारी मुनि मनहारी माँ को खूब आनंद होता है और क्या पहले भगवान विष्णु का दर्शन होता है लोचन अभिरामा तनु घन निज आयुध भुज चारी शंख चक्र गदा पद्म भगवान विष्णु ने धारण किए वो है भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी भगवान का नयन विशाल है वनमाला पहनी हुई शोभा सिंधु खरारी यह भगवान को खरारी कहते हैं क्या क्या था भगवान ने खर असुर को मारा था अच्छा यहाँ जन्म होता है बीच में खरारी कैसे आ गया क्योंकि भगवान ने जब आप सबको मार सुपर्ण खा ने जब नाकान काट दिया तो सुपर्णखा खर दूषण के पास गई चौदह हजार सैन्य को लेकर वो सब आ गए युद्ध करने के लिए भगवान श्री राम के भगवान श्री राम अकेले युद्ध करे अरे यहां कहते हैं भगवान श्री राम सबको मारे सबका गला काट जाता है फिर झूठ जाए कोई मरता नहीं एक भी मरता नहीं देवता लोग सोच रहे कोई मर नहीं रहा क्या होगा ये हर ने तपस्या की थी तपस्या ब्रह्मा के पास वरदान व क्या हम किसी से ना मारे ना मरना तो पड़ेगा ठीक है तो हम अपने परस्पर हमको बहुत प्रीति है हम परस्पर जो मारेंगे तो ही मरेंगे हमको कोई दूसरा नहीं मार पाएगा भगवान ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा भगवान राम को मालूम है कि ये लोग परस्पर जो मारेंगे तो ही मरेंगे मुझसे कोई नहीं मरेगा कि जितनी बारी भगवान राम मारते है सब लोग बच जाते फिर जिंदा हो जाते है भगवान राम ने क्या किया कि कौतुक किया सबको राम स्वरूप दे दिया सब राम बन गए अरे मेरे सामने राम मारो सब मारने लगे ठीक है ना यहाँ भगवान का जब जन्म हुआ ना सब राम राममय हो गए पूछे जीतने थे जैसे देखिए एक समुद्र एक मछली थी छोटी सी मछली छोटी सी मछली उसने अपनी मां को पूछा समुद्र में रहती है मां को अच्छा मां समुद्र क्या चीज है तो मां ने कहा मैंने भी सुना है समुद्र के बारे में मुझे भी मालूम नहीं समुद्र क्या चीज अच्छा काम करे एक सबसे बुद्धि एक यहाँ मसली उसको पूछे तो आसपास पास जीतने मछली थी चलो हमने भी समुद्र का नाम सुना है कभी देखा नहीं समझ चलो सब एक साथ गए बुढ़ी मसली के पास अब समुद्र क्या है तो बुधी ने कहा कि देखो तुम तो समझ नहीं पा रहे जो भी तुम आसपास देख रहे हो ना सब समुद्र है समुद्र के बिना हम बच नहीं सकते जो आसपास देखते हो तुम्हारे बाहर तुम्हारे अंदर सब समुदाय कोई नहीं समझ पाए छोटी सी मसली समझ गई ये भगवान भी है हम जो कुछ देख रहे हैं ना सब भगवान है सर्वव्यापक हम भगवान के सिवा बस नहीं पाएंगे भगवान हमारे अंदर बाहर सब कुछ भगवान है लेकिन हम भगवान से ओत होकर भी भगवान क्या है हमको पता नहीं यहाँ खरारी का मतलब है सब भगवान स्वरूप हो गए कहते हैं यहाँ कहते हैं माँ को उस कर रहे हैं कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करो यनता माया गुण ज्ञान तीर्तयम वेद पुराण भनन ता करुणा सुख सागर सब गुण यागर जी गा वृति संता सोम मित जन अनुरागी भयह प्रगट शत्री कंता कई दुई कर झोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता तुम तो अनंत हो तुम्हारी में स्तुति कैसे कर सकता कर सकती हूँ माया गुण ज्ञाना तीता माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर भगवान सुख के सागरे सब गुण उनमें है कहते है जे ही गा वही श्रुति संता श्रुति पुराण संत वही कह सो मम हित लागी मेरे हित के लिए भगवान प्रकट हुए भय प्रकट श्रीकंता यहाँ कौशिल्या कहरे का ब्रह्मा काया निर्मित मया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उसी यह उपहासी सुनत धीर मतिथि न रहे उपजा ज्ञान प्रभु मुष का बहुत विधि किन्न चहे कथा सुहाई मात बुझाई जे ही प्रकार सुत प्रेम लय कौशल्या बहुत बढ़िया बात बताती है कि जिसके रोम रोम ब्रह्मांड है मैं जो किसी को कहूंगी की ये भगवान मेरे उर्मे थे मेरे पेट में थे कोई विश्वास नहीं करेंगे मम वासी जो मेरे उर्मे थे वो कोई विश्वास यह उपहासी सब लोग हंसेंगे अरे भगवान किसके पेट में रह सकते हैं क्या यह उपहसी सुनत धीरे मत थिर रहे उपजा जब ज्ञाना भ्रभु मुशकाना भगवान हंसने लगे और कहने लगेगी तुम लोगों ने बहुत तपस्या की थी मेरे लिए इसीलिए मैं तुम्हारे घर में, में पुत्र रूप के में आया हूँ भगवान कही कथा सुहाई मा तु बुजाही प्रकार सुत प्रेम ने भगवान भी प्रेम चाहते है भगवान ने कहा मैं तुम्हारे पास पुत्र का स्नेह चाहता हूँ यहाँ कहते हैं माता पुनी बोली सुमति डोली सोमतीत तातयह रूपा की जय शिशु लीलायति प्रिय सीला युख परमयनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना भूपा यह जे हरि पद वही ते न तेना भव भूपा माता ने कहा माता पुनी बोली सोमति डोली तजहु तज होता ये आप स्वरूप त्याग कीजिए भगवान विष्णु का स्वरूप कीजिए जय शिशु लीला आप शिशु लीला कीजिए सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना भगवान रोने लगे हुई बालक, भगवान बालक हो भगवान जो सुरभूप जगत के आधार स्वरूप है बालक हो गए तुलसीदास जी कहते हैं ये चरित्र जी गावी हरी पद पावही जो चरित्र जो गाएगा सुनेगा उसका क्या होगा भगवान का पद प्राप्त होगा और क्या कहते हैं तेन पढ़ी भवकूपा ये भवकूप में अब आना नहीं पड़ेगा यहाँ कहते हैं भगवान राम का जन्म हुआ तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ और कहते सूर्य को इतना आनंद हुआ एक महीने तक सूर्य का अस्त नहीं हुआ एक महीने तक सूर्य खड़ा होगा यहां कहते हैं मास दिवस कर दिवस भा मर मन जानव कोई रथ समेत रबि था के वो निशा कबन होई मास दिवस कर दिवस भा मरमन जान को रथ समेत रिथा के वो निशा कबन होई एक महीने का एक दिन मास दिवस कर दिवस भा मर मन जान कोई कोई समझ नहीं पाया सब लोग इतने आनंद में विभोर हो गए रथ समेत रवि था क्यों रथ समेत रवि खड़ा हो गया निशा कवन भी रात्रि नहीं हो रही मैंने तत्ववास्त रामायण पढ़ी थी डोंगरी जमाझ की उसमें कहते हैं कि चंद्र जाके भगवान से कंप्लेन कर दी अरे एक महीना तक खड़ा है रे तुम भगवान को कहते तुमने सूर्य को मौका दिया मुझे मौका नहीं दिया तो भगवान राम ने कहा ठीक है ठीक है ये देखो त्रेता युग में मेरा जन्म दोपहर बारह बजे हुआ लेकिन द्वापर युग में जब कृष्णों का जन्म होगा ना तब मेरा रात को जन्म होगा रात को बारह बजे तब मैं तुमको मौका दूंगा आप सोचिए यहां कहते भगवान राम ने सूर्य को मौका दिया अरे भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र को मौका दिया लेकिन चंद्र का तारे भाई वो तो त्रेतायुक्त बहुत द्वापरयुक्त तो बहुत दूर है अभी त्रेतायुक्त द्वार कब आएगा ठीक है ठीक है तुमको अब जब तुम्हारा मन इतना ही जब खराब है अभी से मैं तुमको साथ ले लेता हूं मुझे सब राम नहीं राम चंद्र कहकर पुकारेंगे ठीक है <laughs> तो भगवान ने चंद्र को साथ ले हरिया जो व्याख्या कर जो व्याख्या करते है कि एक महीने तक सूर्य का अस्त नहीं हुआ उसका मतलब है कि भगवान का जन्म हम हर दिन मना सकते हैं एक महीने में सब तिथि आ जाती है शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष सब आ जाता है ठीक है ना सब वार आ जाता है तो हर दिन ही भगवान का जन्म है ठीक है न तो भगवान राम का जन्म हुआ दोपहर बारह बजे भगवान कृष्ण का जन्म रात का रात को 12 बजे तुम्हें लीला पढ़ रहा था कहते भगवान राम कृष्ण का जन्म कब हुआ ठीक है, है तो राम कृष्ण का जन्म कहते हैं लीला स्वामी साध लिखते हैं कि रात खत्म होने की अंतिम प्रहर था अर्ध घटी का बाकी थी भगवान का जन्म रात खत्म होने से फिर अर्ध घटिका के पहले भगवान श्री रामकृष्ण का जन्म हुआ जब अर्ध घटिका समाप्त हुई तब बस रात खत्म हो गई भगवान श्री कृष्ण ने चंद्र को दिया सूरी को भी मौका दिया ठीक है न इसलिए कृष्ण हो गए ठीक है ना देखिए भगवान राम आए बहुत राक्षस को मारा भगवान कृष्ण ने बहुत राक्षस को मारा भगवान श्री रामकृष्ण ने देखा ये राक्षस मेरे आपके सबके अंदर है ठीक है ना काम क्रोध लोभ मोह ये सब राक्षस है ये राक्षस को जो हम मार पाएंगे ना तो हमारे हृदय में अयोध्या हो जाए कि हमारा हृदय मथुरा हो जाएगा हमारा हृदय कामार पुकुर हो जाएगा भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाएंगे ये तो काम क्रोध लोग वो कैसे मारे स्वामी योग जी पूछते काम कैसे जाए भगवान श्री रामकृष्ण कहते खूब नाम करो भगवान का नाम करते करते काम चला जाएगा तो योगी सोचा कि बहुत लोग तो भगवान का नाम करते तब क्या हुआ था दक्षिणेश्वर में एक नारायण हठ योग्य आया था वो कुछ नीति धोती आसन प्राण बहुत कुछ दिखा रहा था तो उसने सोचा कि ठाकुर जी भी कुछ दिखा देंगे ऐसा कुछ करने से काम चला जाएगा नहीं ठाकुर जी ने बोला हरिनाम करो उसने सोचा कुछ नहीं जानती जो नाम बोल दिया ठीक है न लेकिन एक बार क्या हुआ वो नारायण हठ योगी के पास योगान जी खड़े ठाकुर देखा रे वहां चला गया उसका अरे हाथ पकड़ क्या बात है यहाँ चलो चलो मेरे साथ और कहा देखो ये सब करोगे ना ने धोती आसन प्रणाम तो मन शरीर पर रहेगा भगवान पर नहीं जाएगा भगवान का नाम करके देखो और युगानंद सचमुच भगवान का नाम करने लगे और क्या हुआ सचमुच काम जी हुए थे आप सबको मालूम युगानंद जी उसकी माँ बहुत रोती रही कि तुम शादी कर लो शादी कर लो हैं मेरे लिए शादी कर लो हैं तो उसने माँ के आंसू को देखकर ने शादी कर ली और बाद में क्या हुआ वो ठाकुर जी के पास नहीं जा पा रहे उसने सोचा मैंने सोचा था कि शादी नहीं करूंगा वैसे सन्यासी बनूंगा और शादी कर ली ठाकुर जो बहुत बार बुला रहे नहीं थे आई रहे तरकीब सोची एक आदमी का मैंने कुछ चीज़ उसको बोली थी खरीदने के लिए वो चीज तो खरीद लिया लेकिन चार पैसा बच गया वो मार दिया क्या है? चार इतना मार दिया रुपया पैसा वापिस नहीं दिया चार पैसा और जब उसने जाके बोला वो आदमी ने है कही तुमने क्या ठाकुर जी का पैसा मार दिया क्या हैं क्या ऐसा सोचता है वो साथ ही साथ गया चार पैसा लेकर ठीक है न ठाकुर जी ने सब देखा ठाकुर जी ने कहा शादी हुआ तो क्या हुआ तुम एक सौ बार शादी करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा यहाँ की जो कृपा होगी एक सौ बार शादी तुमको कुछ नहीं होगा वीक्षण मोह जाए ठीक है भगवान की जो इतनी शक्ति है न वो चार पैसा अरे वो बाक्स में फे, फेंकते ठीक चार पैसा के नहीं बुलाया ये इतनी शक्ति ठीक है भगवान की कृपा से भगवान का नाम करते करते आप सबको मालूम है जी गिरीश चंद्र घोष वो कहता था, था मैंने इतना पाप किया है मैं जहां पर खड़ा रहूंगा वो सात हाथ माटी अपवित्र हो जाएगी इतना पाप कोई पाप बचानी मैंने नहीं किया सब पाप क्या वो गिरीश को किसने कहा से तुम गंगा स्नान करने के जाओ तो गिरीश ने कहा मैं गंगा स्नान करने से गंगा बांस होकर उड़ जाएगी इतना मैंने पाप किया है ठीक है लेकिन फिर जब गिरीश भगवान श्री रामकृष्ण के पास आया भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा ठीक है तुम्हारी जिम्मेवारी मैं लेता हूं तुमको अब कुछ नहीं करना है शाम जब ध्यान कर पाओगे नहीं कर पाऊंगा रात को खाने से पहले नाम करोगे नहीं कर पाऊंगा खाने से पहले नहीं कर पाऊंगा कुछ नहीं कर कोई बात मैं तुम्हारी सब जिम्मेवारी लेता लेकिन एक बात याद रखना जो भी कुछ करेगा ना मेरी इच्छा से होगा तुम्हारी इच्छा से कुछ नहीं होगा गिरीश ने कहा ठीक है बाद में गिरीश ने कहा उनका एक दोस्त था कुछ स्मृति कथा में लिखता है कि गिरीश ने कहा ये बहुत कठिन काम हुआ क्यों का अब तो मैं जो भी सोचता हूँ ना मुझे सोचना पड़ते मेरी इच्छा से नहीं हो रहा श्री रामकृष्ण इच्छा से हो रहा है मैं एक एक कदम चलता हूँ मुझे सोचना पड़ता है कदम रखता हूँ ना भगवान श्री रामकृष्ण की इच्छा से श्वास निश्वास ले रहा हूं वो भी सोचना पड़ता है भगवान श्री रामकृष्ण की इच्छा से क्या हुआ भगवान का नाम करते करते उनकी पाप चिंता चली गई वो कहता है मेरे अंदर में पाप चिंता आती नहीं कुछ पहले शराब पीता था क्यों नशा करने के लिए बाद में कहते भगवान के नाम में जो नेशा है ना वो नेशा उसके पास तुच्छ है वो बोतल को कहता है वो तो तुम भी बेईमान हो गई हैं मैं पहले तुमको पीता था लेकिन बाद में भगवान का नाम करते करते इतना पवित्र हो गया कि चंद्र घोष के श्री राम कृष्ण का नाम इतना पवित्र है जो पी करेगा वो पवित्र हो जाएगा तब उसके दोस्त ने कहा तुम तो पहले कह रहा था कि गंगा में तू इतना पाप क्या है गंगा स्नान के बाद उड़ जाएगा तो तुम ही बोल रहा है कि भगवान श्री राम के नाम से पवित्र होगा अब तुम जाओ न गंगा स्नान करके आओ तो गिरीश ने कहा तुमको मालूम ही गंगा कौन स्नान करता है कौन पापी लोग गंगा स्नान करते हैं मेरे में तो पाप ही नहीं है मैं क्यों स्नान करूंगा बाद में गिरीश कहता है मैं स्नान करूंगा क्यूँ गंगा सबका पाप धोए धोए अपवित्र हो जा रही है में स्नान करने से गंगा पवित्र होगी ये भगवान की नाम की इतनी शक्ति है और कहते हैं भगवान से भी भगवान की नाम की शक्ति ज्यादा है ऐसा एक प्रसंग है कि जब सेतु बंधन हो रहा था तो सब लोग बड़े बड़े पत्थर लेकर समुद्र में फैल रहे और समुद्र में जो पत्थर सब तैर रहा है भगवान राम सुग्रीव को बचा सुग्रीव क्या बात है ये बड़े बड़े पत्थर पानी में तेरे तुम क्या चमत्कार जानते हो तो नहीं प्रभु चमत्कार नहीं आपका नाम कहा चमत्कार क्या चमत्कार आपका नाम लिखकर फेंकते है ना तो बड़े बड़े पत्थर तैरते भगवान राम सोचने अरे मेरे छोटा था हरिंदी तीर पर मैं बहुत पत्थर फेंका कोई पत्थर अभी तक तेरा तैरता नहीं सब तो डूब गया अच्छा ठीक है अभी एक पत्थर लेकर देखू क्या मेरा उम्र बढ़ गई क्या महत्व बढ़ गया ना क्या भगवान ने पत्थर लिया लेकिन सोचने लगी ले सबका पत्थर पानी में तैर रहा है मैं मेरे भगवान पत्थर फिर वो डूब जाएगा, तो मेरी क्रेडिट चली जाएगी ठीक है भगवान की क्रेडिट है ना तो भगवान इस काम करे पीछे चले गए एक पहाड़ के ऊपर उठी नीचे उतरे, जंगल में जा रहे पीछे पीछे मुर्खे देख रहे कोई देख नहीं रहा तो पीछे कोई आ नहीं रहा तो है भगवान श्री राम समुद्र के किनारे आ गए एक बार पीछे मुड़के देखा कोई नहीं है पत्थर उठाया फेंका पत्थर डूब गया भगवान का मन बहुत खराब हो गया पीछे मुड़ के तो कोई नहीं पीछे मुड़ के तो हनुमान खड़ा है हनुमान तुम यहाँ जहाँ प्रभु मेरे तो आपके पीछे पीछे आ रहा था तो मैंने तो बहुत बार देखा पीछे मुड़के मुझे प्रभु आप जब तो पीछे देखते थे ना मैं पेड़ के पीछे चूप जाता था मुझे मालूंगा किसी लीला करेंगे तो भगवान ने कहा देखो हनुमान सब लोग पत्थर फेंक रहे सबका पेथर पत्थर तेर रहा है मैंने पत्थर फेंका डूब गया लोग क्या बोलेंगे हनुमान जी बहुत बुद्धिमान है मनोज मारतुलेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम् उसने कहा प्रभु वो पत्थर डूबेगा ही क्यों आप जिसको फेंक देंगे आप छोड़ देंगे वो तो डूबेगा ही ठीक है ना आप जिसको पकड़ेंगे उनकी रक्षा होगी यहाँ कहते भगवान से भी भगवान की नाम की शक्ति जाता भगवान को जहा भी पुकारते नाम स्वामी नामी अनुगामी नामी भगवान है उनको अनुगमन करना पड़ता है ये भगवान शिव जी कहते उमा को कि देखो भगवान राम का जन्म हुआ और एक कहूं निज चोरी मैं तुमको चोरी की बात करता हूं किसी को बताना मत ये छुप के मैंने किया है क्या क्या और एक कहूं नीचे चोरी सुनू गिरिजा अति दीर्घमति तोरी काग भूसन संग हम दो मनुष्य रूप जहा नहीं को मैं और काग भूसन दोनों अयोध्या में चले गए मनुष्य का रूप धारण करके मैंने सन्यासी का वेश ले लिया वो मेरा शिष्य है।, है और मैं ज्योति जानता हूँ कहू भगवान राम का जन्म हुआ है घर में बहुत भीड़ है जाने का मौका ही नहीं मिल रहा इतना सब जा रहे जो जा रहे भगवान को देखे कोई बाहर नहीं निकल रहा तो बहुत प्रयत्न किया अंदर जाने के एक दासी थी बीच बीच में कौशल के घर में जाती थी बाहर निकलती थी वो दासी को पकड़ा कर अंदर जाने देंगे क्या तो हम सन्यासी ज्योतिष बता सकते क्या हो सकता है सब कुछ बता दे अरे आपके से बहुत लोग आते हैं ठीक है ना यार तो नहीं नहीं थोड़ा देखो ना हम सुख ज्यादा जानते कैलाश पर्वत से आते ठीक है ठीक है खड़े रही बाद में भगवान शिव को जब अंदर बुलाया गया माँ को उसने लग की गोद में भगवान राम बैठे हुए तो भगवान शिव ने कहा देखिए आपके गोद में होने से ना मैं अच्छी तरह से नहीं देख पाऊंगा मेरी गोद में लीजिए तो अच्छी तरह से मैं देख पाऊंगा उसका ज्योतिष अच्छी तरह तर बता पाऊंगा भगवान शिव शिव जी ने भगवान श्री राम को गोद में सुलाया भगवान राम शिव को देख रहे शिव भगवान राम को देख रहे शिव का इष्ट राम है राम का इष्ट शिव है दोनों का आनंद हो रहा है हुँ? यार देख ले समाधि मग्न हो गए कुछ खंड के लिए जो समाजी उतरी तो कहने लगे ठीक है वो देखिए वो थोड़ा बड़े होंगे एक सन्यासी आएंगे हाँ, उसको ले जाएंगे वन में ले जाएंगे हाँ, राम जी को और जब वन में जाएंगे तो शादी करके वो शादी करके वापिस आएंगे वो जहाँ ये बात बाद में क्या होगा नहीं अभी तो छोटा सा बच्चा है ना सब अभी तो रेखा अभी फुटी नहीं रखे ना तो ये बात किसको बता रहे पार्वती को बता रहे तो पार्वती ना ज्योतिष तो आप अच्छा जानते अच्छा बताइए तो वो दासी जो थी वो कौन थी बोल वो तो कौ से लखी दास पार्वती वो तो मैं ही थी ठीक है मैं तो मैंने तो आपको गुस्सा घुसाया वन आप जा ही नहीं पाते ठीक है <laughs> जैसे भगवान श्री राम कृष्ण मां साहदेवी घर में गए ठाकुर जी का फोटो देखा ठाकुर फोटो का पूजन करके कहा कि ये घर घर में मेरी पूजा होगी तब माँ भी हस्ती होगी कि तुम्हारी नहीं मेरी भी होगी ठीक है ना <laughs> तो देखिए ये भगवान राम जी की लीला है हम भगवान को प्रार्थना करें तो वही लीला का आस्वादन हमको भी मिले हम सब मिलकर रघुपति राघ और राज करेंगे कल फिर हम अगली चर्चा करेंगे Raghu Pati Raakha Raja Ram Pati Te Pa Veni Tara Ram Raghu Pati Raam Ram. Sita Ram Sita Ram Bhaj pyare tu Sita Ram Sita Ram bhupati raju rajaam pati tapam nim sitara marakupa मति दे भगवान Sharam raghupati, Ram jo raghunandan jo ganesh. सीत राम जो रघुनंदन रघुनंद राम रघुपतिरा घुरा जरा पते तीता कब भजोगे सीता राम रात्रे नींद राे कब भज लोगे सीताराम रघु रघु राजा taram marupatri raksha bhagavanam sri ram jay ram jay jay तार सुप तु राजचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय उमा महादेव की जय शारदा शारदावर राम कृष्ण की जय सद्गुदेव की जय सब संतन की जय भू नमः पार्वती पते हर हर महादेव